विक्रांत अपने हाथ में बंदूक लेकर शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगा अभी कुछ देर पहले जो कुछ उसके और स्वाति के बीच हुआ था इसका एहसास न्यूजीलैंड में स्वाति का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था वो बार बार विक्रांत के साथ ऐसे बिहेव कर रही थी हालाकि अगर विक्रांत को इस चीज का अंदाजा यहाँ आने से पहले इंडिया में ही हो गया होता तो फिर शायद वो स्वाति को लेकर यहाँ कभी नहीं आता उसने जिया को भी इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि तो विक्रांत जानता था कि अगर जिया को यहाँ साथ ले आता तो निश्चित तौर पर उसके बीच कुछ ना कुछ हो जाता और फिर बाद में जिया का दिल टूटता जो कि विक्रांत किसी भी हालत में नहीं चाहता था सेम कंडीशन स्वाति के साथ भी है स्वाति तो विक्रांत की जूनियर ऑफिसर है और वो नहीं चाहती कि स्वाति की फीलिंग की वजह से उसका गलत फायदा उठाया जाए लेकिन स्वाति के ऐसी कंडीशन में अगर विक्रांत ने उसके साथ रिलेशन बना लिया और फिर बाद में उसे छोड़कर चला गया तो फिर स्वाति का दिल बुरी तरह से टूटेगा और विक्रांत खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा इसी वजह से वो शुरू से ही खुद को स्वाति से दूर रखने की कोशिश कर रहा था आगे जाकर जैसे ही उसने क्रॉस रोड को पार करके एक टर्न लिया उसे हनी वाली लेकिन गाड़िया भी खड़ी नजर आ गई जो की वहाँ बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही थी जैसे ही विक्रांत की नजर पुलिस के ऊपर पड़ी ख्याली दुनिया से निकलकर होश में आ गया उसने आगे देखा की अब वो हनी वाली शॉप पर पहुंच चुका है विक्रांत काफी अलर्ट हो गया जल रही थी लेकिन वहां को नजर नहीं आ रहा था डिस्प्ले काउंटर पर हनी से बने हुए काफी सारे आइटम्स रखे हुए थे जिन्हें देखकर एक बार के लिए तो विक्रांत के मुंह में पानी आ गया लेकिन अभी वो काफी सीरियस मैटर को सॉल्व करने के लिए यहाँ आया हुआ था अभी भला वो खाने के बारे में कैसे सोच सकता है विक्रांत ने यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ पर लगे इक्विपमेंट की हालत चेक करने के लिए अदृश्य डिटेक्टर को एक्टिवेट कर दिया डिटेक्टर को एक्टिवेट करके विक्रांत शॉप के बाहर और अंदर की तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगा जिससे उसे पता लगा कि यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल सही है और सब अच्छे से काम कर रहे हैं जबकि उस दिन शॉप पर काम करने वाली लेडी ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरा खराब पड़ा है वो औरत झूठ बोल रही थी कहीं वो भी तो इन क्रिमिनल्स के गैंग की सदस्य तो नहीं है विक्रांत बड़े ध्यान से यहाँ पर लगे एक एक सीसीटीवी कैमरे को जांच रहा था वाकई में इस शॉप में इतना कैमरा लगा हुआ था की अगर उस दिन इन लोगों ने विक्रांत को कैमरे की फुटेज दे दी होती तो फिर निश्चित तौर पर नैना के बारे में कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाता जिस बिल्डिंग में ये हनी की शॉप थी ये दो फ्लोर की बिल्डिंग थी आगे की तरफ शॉप बना हुआ था जबकि पीछे की तरफ क्या था ये समझ में नहीं आ रहा था विक्रांत ने अंदर की सिचुएशन जानने के लिए अपने टूल बार में से एक फ्लोरोस्कोपिक डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया इस डिवाइस के एक्टिवेट होने के बाद तुरंत ही विक्रांत को शॉप के भीतर का नजारा दिखने लगा था उसे पता लगा की शॉप के भीतर इस वक्त कुक तीन लोग मौजूद है फ्लोरोस्कोपिक डिवाइस के साथ ही उसने डिटेक्टर भी एक्टिवेट कर रखा था ऐसे में डिटेक्टर की मदद से विक्रांत को पता लगा कि शॉप के भीतर एक्सप्लोसिव मटेरियल भी मौजूद है ये जानने के बाद तो विक्रांत को पूरा यकीन हो गया कि ये लोग वाकई में क्रिमिनल ही हैं। शॉप के भीतर तीन लोगों में से एक आदमी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही था और वो ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर किसी चीज का पैकिंग कर रहा था विक्रांत को यह नहीं पता चल पा रहा था की आखिर वो किस चीज की पैकिंग कर रहा है उसके ठीक बगल में एक आदमी कंप्यूटर टेबल पर बैठा हुआ था वो काफी हड़बड़ाहट में नजर आ रहा था वो लगातार कंप्यूटर की बोर्ड पर उंगलियां चलाई जा रहा था इसके बाद तीसरा आदमी दूसरे फ्लोर पर था उसके एक हाथ में गन थी और वो इस वक्त किसी से बात कर रहा था उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी का ऑर्डर सुन रहा है इन तीनों की सिचुएशन देख ऐसा लग रहा था कि ये लोग बहुत जल्दी यहां से कहीं जाने वाले और शायद कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं विक्रांत ने घड़ी में टाइम देखा इस वक्त रात के तीन बज रहे थे और इस टाइम अगर ये लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है इन तीनों की कंडीशन देखकर विक्रांत ने अपना प्लान ए ड्रॉप कर दिया पहली बात तो ये तीनों काफी खतरनाक लग रहे थे एक के पास गन थी जबकि दूसरा कंप्यूटर पर जरूर कुछ ना कुछ सेटिंग कर रहा था और तीसरा वाला किसी चीज की पैकिंग कर रहा था क्या पता वो किसी एक्सप्लोसिव मेटीरियल की पैकिंग कर रहा हो कुछ कहा नहीं जा सकता हालांकि इस वक्त विक्रांत के पास गंद थी लेकिन फिर भी इन लोगों से अकेले पंगा लेना आसान काम नहीं था इस वक्त विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति का कोई ज्यादा टूल भी नहीं बचा था ऊपर से इन लोगों का पूरा ग्रुप था और जिस तरह से वो तीसरा वाला फोन पर बात कर रहा था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो अपने किसी साथी से बात कर रहा है ऐसे में इस वक्त इनसे भिड़ना ठीक नहीं था इसके बाद विक्रांत ने प्लान बी के तहत उसने सोचा कि वो पुलिस को कॉल करके इन लोगों को अरेस्ट करवा दे लेकिन फिर अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि ऐसा करने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या पता पुलिस भी इनसे मिली हो और अगर पुलिस को कॉल किया तो फिर कहीं और मुसीबत ना बढ़ जाए दूसरी चीज ये भी थी कि अगर विक्रांत पुलिस को कॉल करता है तो पुलिस को यहां पहुंचने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही जब तक पुलिस यहां पहुंचेगी तब तक तो ये यहां से गायब हो चुके होंगे और तब उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे में विक्रांत को यह आइडिया भी छोड़ना पड़ा उसने अब इन लोगों से निपटने के लिए नया प्लान सोचना शुरू किया थोड़ी देर में उसके दिमाग में एक और प्लान आया अब देखो मैं तुम्हें फ्रेम करता हूं। फिर देखो तुम्हें कैसा लगता है विक्रांत ने मन ही मन सोचा और फिर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चल पड़ा वहाँ से निकल वो रोड की तरफ गया और फिर रोड पर बैरिकेड लगाकर खड़े पुलिस वालों को देख चिल्लाने लगा ओए हेलो पहचाना मुझे यू, यू मदर फक पहले तो विक्रांत ने हिंदी में चलाना शुरू किया और लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इन लोगों को हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो फिर उसने अंग्रेजी में रटी रटाई गाली बकते हुए पुलिस वालों का ध्यान खुद की तरफ खींचना शुरू कर दिया और वो भागता हुआ एक पुलिस वाले के पास पहुंचा और फिर उसके मुंह पर जोरदार पंच करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया इसके बाद उसने तुरंत ही एक दूसरे पुलिस वाले के मुंह पर घुसा मारते हुए उसे पीछे खड़ी पुलिस कार के बोनट पर पलट दिया इसके बाद तीन चार पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े लेकिन जब तक विक्रांत पुलिस कार में बैठ चुका था और उसने गाड़ी को स्टार्ट करके उसे शॉप की तरफ भगाना शुरू कर दिया कुछ पुलिस वाले तो उसके पीछे पैदल ही भागने लगे जबकि कुछ ने जल्दी से गाड़ी में सवार होकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया पुलिस वाले विक्रांत की गाड़ी आरोप फायरिंग भी करने लगे लेकिन विक्रांत को अच्छे से पता था की उसे आगे क्या करना है उसने अपनी गाड़ी को ले जाकर शहद की उस शॉप के गेट से भिड़ा दिया गाड़ी भिड़ने से पहले ही वो बड़ी फुर्ती से गाड़ी से कूद कर बाहर आ गया और फिर अगले ही पल एयरक्राफ्ट टूल का इस्तेमाल करते हुए शॉप की छत पर जाकर खड़ा हो गया पुलिस वालों को लगा कि विक्रांत अभी गाड़ी में ही है ऐसे में वो लोग लगातार उस शॉप के गेट पर और गाड़ी पर फायरिंग करने लगे उधर शॉप के भीतर मौजूद तीनों क्रिमिनल्स को लगा की पुलिस उनके ऊपर गोली चला रही है ऐसे में वो लोग भी जवाबी फायरिंग करने लगे दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी और विक्रांत ऊपर शॉप की छत पर बैठकर पूरे शो को एंजॉय कर रहा था इसी दौरान उसने जैमर लगाकर यहाँ का नेटवर्क भी बंद कर दिया था ताकि वो लोग किसी से फोन पर बात भी ना कर पाए जैसा विक्रांत ने प्लान किया था ठीक वैसा ही हुआ शॉप के भीतर छुपे हुए क्रिमिनल्स निकलकर बाहर आ गए खासतौर पर वो शख्स जो की कंप्यूटर पर काम कर रहा था वो अचानक से यहाँ पर पुलिस को देखकर काफी शॉक्ड रह गया अब तक पुलिस की तरफ से फायरिंग होने की वजह से शॉप के गेट पर लगा कांचर चुका था विक्रांत ने शॉप के छत पर पहुंचकर पुलिस वालों की तरफ रेंडमली दो फायर कर दिए जिससे पुलिस वाले और ज्यादा उग्र हो उठे। उन लोगों ने और आक्रामक रूप दिखाते हुए तीनों गैंगस्टर काफी शॉक्ट हो चुके थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था की अचानक से पुलिस उनके पीछे क्यों लग गई है कुछ पुलिस वाले गाड़ी में से बाहर निकलकर आये और फिर शॉप पर फायरिंग करने लगे लेकिन पुलिस की फायरिंग के बाद भी ये लोग बिल्कुल डरे नहीं बल्कि उन्होंने भी अपना हथियार निकालकर फायरिंग करना शुरू कर दिया